श्री श्रीरामकृष्णकथामृत पिशिष्ट प्रभो श्रीरामकृष्ण भक्तहृद पितृपुत्र संवाद आदौ पितर अथवा आदर है श्रीमत शशि पिता सगता पिता मठत पुत्र आदा गम्य प्रभो श्रीरामकृष्ण से पीड़ा काले नव मसायावि शशि तेवा स्नातक वर्ग अय महाद्याल स्नातकर्गपर्यनमत प्रवेशिका प्रवेशिपरीक्षाया वृत्ति प्राप्तवान, पिता दरिद्रो ब्राह्मण किन्तु साधको निष्ठा चय पित्रो ज्येषपुत्र तयोह महती आशा यदय अधीत उपार्जन करो दुखनाथ विधा किंतु भगवत प्राप्त अयम सर्व्यागत मिराता उत्तर किंकुआ अहम कि बोध नी हत पिता किंचिति से कर्म नशकं ताभ्या कियती आशा मोमा आभरण धारि ना मम कियती आसी अहम तैया पैदापय्या किंचिदी सिद्धिर्न जता गृह प्रत्यागमन भार इव प्रतीयते गुरु महाराजन कामनी कांचन त्यागा उपदेशों दत् पुनः श्री रामकृष्णस्य स्वधाम गमना शशि पिता अचितन इद् मणे प्रत्यातिष्य किये गृह स्थि मठस्थापनान किये दिन मध्ये मठे कियत काल गाता परं शशि नुनः मठा प्रत्यावृत्ता अतः पिता अंतरा अंतरा तम नेत आयाति सकती अद पिता आगत शुवा अपरैकदिशा प्रन येलन न सैद महोदय जाना स्म तेन सह उपस्थे आलिंदे भ्रमण आल प्रवृत्त पिता अर्ता करेन्द्रखिल विनाशमूल ते तो समीचीनतः गृह प्रत्यागता अध्ययन पुनः कुरहोदय अर्ता साम स्र की स्वेच्छा न वर्त चेत मनुष्य त्यजन आगछति वैम कि पूर्णतः परतज्य आगं सिता युष्मा तो सम्य क्रियते भो उकुम अवर्तध्य युष्मा य्रीयेन कि धर्म नवती अतः अस्माक इच्छा अति तछत पश्य भो तर गर्भधारिणी की मटर्मोदय दुखिता सन तुषि वर्तते पिता अभी चन्यासीनम्यवत्त पर्यटन अहम उत्तम साधुसमीपं नेक्नों इंद्रनाय सेन्यासी आगछत उत्तम जन तम संसिमुनों पश्य भो राखा वैराग्य सन्यासी तथा नारी राखाला मटर्मोदय काली तपस्व प्रकोष्ठ से पूर्व दिख स्थिंदे भ्रमता श्री प्रभो तथा, तथा भक्ता विषय आलपल मास्टर महोदय आगच्छतु सर्वे साधन करवाम अतो न भूय गृह प्रत्यार्ति यदि कोपी वदती ईश्वर लाभ नी ती पुनः कथम मठवास है तरेंद्रम्य वह नाप्तवा ना श्याम सह संग कर्तव्य अभी चुपुत्रीण पुत्र पिता एव अह नरेन्द्र एक वचन सब्य उच्य भवता बर प्रवर्मोदय तत्म वचन राखालमहोदय तवा भी पशा मन अत्यम व्याक जात रास्टम किंब्रूिया मध्यान्ह नर्मदागमनाथ व्याकुला अभवं मटर्मोदय साधना कौन तो अन्यथा था किमें न सिद्येत पश्यत भो सुखदेवस्य सुखदेव भन्मग्रहण कर पलायन व्यासदेव अवस्था आदिशत पुनः न अतिषत महोदय योगोपनिषद वचन मयाराज्यादेव पलायन कुरन्स व्यासुखदे उत्तम संवाद वर्त है व्यास, व्यास, व्यास संसारे स्थि धर्मा चरनाय उपदशति सुखदेव अवदत हरिपादप अभी चिणा विवाहानर महिलास वसा घृणा प्रकटित राखाला अनेके मन महिला अन्वेक्षण सिद्ध्यत प्रमीला दर्शना ग्रीवाधक किं सैद नरेन्द्रो ह्यो रात्रौ सम्यक्दत यत्त मम काम तीजन अन था स्त्रीपुभेदोधो न सैत महोदय साधुवचन बालकाना स्त्रीपुंबोधो नखाला अतो वच् अस्मा साधनमेक्ष मत भाव ऋते कथम ज्ञान भविष्य चल तो बृहद प्रकोषम ग्छाव वराहनगरत कतिचन भद्रजना सरेंद्रा कि चलत गुला श्रृणु वरेन्द्र तथा शरणागति नरेन्द्र आलपति मटर्मोदय अभ्यंतर न गृह प्रकोष्ठ पूर्व दिस्थि इष्टादिमेव इस्थ भ्रमण किंचितिथ किंचितिथ शुत नरेन्द्रो वजती सन्ध्याद स्थान कालो नस्ति कचन भद्रमोदय अस्त महाशय साधने सामचरीते साप्येत नरेन्द्र तत्पा गीतायां उक्त ईश्वर सर्वूतां हृदय हृदय अर्जुन ठति भ्रामयन सर्वूता यंत्रा ममव शरण गच्छ सर्वेन भारत तत्दा पराँ शांतिम स्थान प्राप्यसी शाश्वत तत्पाणते साधन भजनाभ्या सिद्ध्यत तरहगतेन भाव्य भद्रजन वह अंतरा अंतरा आगम्य बाधा उत्पादय नरेन्द्र तत्दा अवसर बहती आयाताे गंगातीर्थ वर्म स्ना भद्रजन तशोधों परंम अन्नजनों न गेद नरेन्द्र तदुच्य चेद वैषा भद्रजन न तर यदि पश्य पंच जी तुनः गेत नीराजन तथा नरेन्द्र गुरुगीताठ संध्या कालादनत नीराजन संपन्न भक्ता पुनः कृता सतय शिव ओंकार श्री प्रभो स्तव कुर स्म नीराजने सप्ते भक्ता दस्यु प्रकोष्ठ गिष्टा मस्टर्मोदय आसीन अस्त Asi, प्रसन्न गुरुगीताठम कुरन श्रावस्म नरेन्द्र आगत स्वयं सता पठित आरब्धवा नरेन्द्रो गाया ब्रह्मानंद परमसूखद्ञानमूर्ति द्वंद्वातीत गगन सदृश तत्वशादील्यम एक नि विमलमचल सर्वसाक्षीभूत भावातीतगुणरिम सद्गु तम नमा पुनः आग् अगायत न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं शिवशासनतः शिवशासनतः श्रीमत्परं ब्रह्मगुरुं वधामि श्रीमत्परं ब्रह्मगुरुं भजामि श्रीमत्परं ब्रह्मगुरुं स्मरामि श्रीमत्परं ब्रह्मगुरुं नमामि नरेन्द्रसतानां गुरुगीतां पठति तथा भक्तानां मनांसि निवातनिष्कम्पदीपशिखा इव स्था स्थिराणि इव सत्य सत्यमें श्री प्रभु अवदत सुमधुर्वशध्वनि सुत्वा सरपो तथा उत्फण तन स्थिर वर्त नरेन्द्रो गाया य यस् सोपी तथा तुष्णिम भूत्वा शुणोती अह मठ से भ्रातण कीदृशी गुरभक्ति प्रभो श्रीरामकृष्णस प्रीति तथा काली राखाल काली तपस्व प्रकोष्ठे राखा उप अस् समीपता प्रसन्न महोदय अभी तकोष्ठ अस्त राखालावार परिताग आगता अंत तीव्र वैराग्यम कवल चिंतती एक नर्मदाटं अथवा अनेत्र ग तथा प्रसन्न प्रबोधयती राखाला प्रसन्न प्रति कगछसी अतक्त गमन किमीचीन अभी चरेंद्रव जनस एतं त्यक्त्वा क्व यासी प्रसन्न कलिकाता पितर स्थति मकृषेत अतो दूरता पलायुम्छा राखाड़ गुमह यहाणती स्म तब पितर प्रीणी वैम तम उपकार यदि कथम सह अस्मा देह मन आत्मा मंगलार्थम एतावां उद्विग्न आसी अस्मा मास्टर महोदय स्वागत अह राखा यथात उत्तवान्त स उच्यते हेतु कृपासी सिंधु प्रसन्न तव कि निर्जिग गत... न नवती राखाला मनस इच्छा ये नर्मदातट ग कतिचन दिना एक, -एक चिंतमी तक स्थान से कंचित उद्या तथा किंचित साधन कर्वाणी इच्छा दिन पंचतपनुष्ठान कौमी परसारेण उद्यान गुनः इच्छा नवती ईश्वर किम अस्त दस्यु प्रकोष्ठे तारक तथा प्रसन्न आलपत तारकता उपहता पिता राखाल पिते द्वितयदिग्रहतवा तारक अभी उद्वाह कृत कि पत्नी वियोग जाता मठ एव इधानकृहम तारक, तारक अभी प्रसन्न बोधय प्रसन्न ज्ञानमें नात प्रेम अ ना ना जात कि आश्री वर्ते तारक ज्ञानोदय सायांस सत्यं कि प्रमोद न जात कथम प्रसन्न क्रंदम न अपारियम तेम कथिचि किंवा प्रसन्न तारक कथम परमहंस महाशय तो दृष्टवा किंत ज्ञानोदय कथम न संपन्न प्रसन्न किं ज्ञान भवि ज्ञान नाम तो बोध किं ज्ञासी भगवान्स् तुम एवं निश्चय नस्त आम तत्सत ज्ञानो मते ईश्वरों मास्टर मटर्महदय स्वागत अह प्रसन्न या अवस्था श्री प्रभु अवदत ये भगवान इछाता अवस्था क्वचि बोधो भगवान्स्त न वालाको मे इद्म बौद्ध मतपरियाचना कौती अतो ज्ञानो मते ईश्वर नस्ती कथय प्रभु किंतु अवदत ज्ञानी तथा भक्त लक्ष्य उपगमिष्य